kene e e ne चल राजा राजन का सात हुआ दे रहे बेटा तया मिरी अमर काया लाल संग जावे के तो रे चंद माता समझ तेरी रेर चे बेटा तेरी रे मूर चे भेरा रे पीता ve kalare la le moy ko super nanae dikhe के वा त्व में are kaare mata hai kya hai ka bete takte okay. मेरी माता वायर वायरस कर वाय जय बचन तेरा लोयो न तिनाया राजा राजन का कंवर जी एरे बेटा जीवड़ा बोलत घर मेरा रे कंवर दम का कोना भरोसा बेटा तजते अमीरी तू ले जाकी गोपी चंद राजा राजन का कंवर जी अरे बेटा ले जा फकीरी अमर काया रे लाल अमर हो जाएगी काया बेटा तू तो जोग्य हो जाए गो तो अमर काया हो जाएगी नहीं तो गोपाल खा जाएगा तेरी सी सूरत को बेटा तेरो हो पिता हो गोपी चंद्र राजा राजन का कंवर जी ये रे बेटा वाई को खा गयो गजबी काल रे जाकि मोह को सपना में सूरत ना दिखे जी बेटा वा को काल खा गयो को सपना में भी ना दिखे हाट जड़े जैसे चंदन की लकड़ी केस जड़े हरियल घास रे बेटा जाकि मोह को सूरत ना दिखे बेटा तू फिर ले जा अमर काया हो जाएगी गोपीचंद जब समझावे माता को माता कौन कौन सा राजा जोगी हो गया बाबा जी हो गया माता कौन सा राजा की अमर काया को मो ज्ञान बता दे बीमागी जोगी बेटा विष्णु सा भी जोगी बेटा मामा श्री का जोगी हो गया रे भरतरी जिनकी अमर हो गई काया जी बेटा मामा भरत जो जोगी हो गया जिनकी अमर काया होगी बेटा तू जोगी ले जा फकी ले जामर काया हो जाएगी गोपी फिर माता को समझा माता मैं जरूर गोपी जो भी हो जाऊंगो तो कैसे गोपी कहता है और कैसे माता सुनती है de beta mai mangyo mai go lai mai lai re godar bati chandra jara jane ka kaam ma ये री माता करवा दे राजा देर घोड़ा पैत मोहक छे बार रे वायर <गगगा> से माता गेरी करवा गिरी राज Bajane ni bawajee, maitreya ra bajane mira jo e dil mata e jera, bajane ni bawajee, varere varere. We die for the cure. मारा जो ले जाए जे रे बार से बेटा मैण सेवा सेवा साए सेवा सावा दी देर के सा mere go pi chand ye ke ban घर घोड़ा पर छह मेहनावंती माता भरतरी की बहना माता मेरी तेरो बचल, मेरो जोगरी तेरा मैं बचन निभाऊ माता बारह वर्ष पीछे मैं जोगी हो जाऊंगा और तेरा निभा दूंगा माता भरतरी की बहना तो मैं समझाऊ माता मोको एक बात बता अगर तुमको जोगी तो कर रही है और अमर काया कर देगी उन्हें माता मैं जरूर भी तेरा बच्चन निभा दूंगा कौन कौन सा राजा जोगी हो गया कौन सा राजा की अमर काया को भेद बता दे बेटा ब्रह्मा भी जोगी विष्णु भी जोगी बेटा मामा श्री का जोगी हो गया रे दिन की हो गई काया बेटा मामा भत्री के उम्र काया हो होगी और वो भी जोगी हो गया है बेटा बारह वर्ष को और तो तुम महंगे गोरखशा जोगी पे सुन। बेटा दो चावल का दाना दिया हा। एक बहन दूजा भाई रे तीजा हरने सर दिया नाई बेटा एक बहन है और दूजो भाई है तीजो मालिक नहीं दी नहीं गोपीचंद राजा खेबल माता तुम सो खेलिये खेर दी एक बहन है दूजो भाई तो माता में तेरे को बचने निभा तो कैसे गोपुचंद चंद फिर माता से है और फिर कैसा आगे को गोपुचंद चलता है ले पंचीड़ा भाईड़ा निर्गुण निर्गुण वाणी रे बोल र लोबेड़ा भाईड़ा निर्गुण निर्गुण वाणी रे थारी रे काया का मैं लोबेड़ा पुण पाल्ट रानी रे थारी रे काया मैं पंचीड़ा पुण पाल रानी रे भाईड़ा निर्गुण निर्गुण पानी रे बोल र लोबीड़ा भाईड़ा निर्गुण निर्गुण पानी रे बोले बोल रचीड़ा थारी रे काया मै लोबीड़ा तिलन पाटे रानी रे थारी रे काया मै eta ta raani ra tel ta belo rabin bela vela ghaani ra bol ra panchida vaida nirgun nirgun ghaani ra bol ra lorida vaida nirgun nirgun bhaani माता समय जाइए मणाई वंते माता भारत देते वरण त्वय I got tears. कर Hi de ya ik Marta tarde que vi jaro माता का जले के छोर I'll be standing by your side. ye re beta ye re gopi chand hi ro chale ore melansu <laughs> aage ray jo em moy ko melwa ba बेटी बेटी देख री तो गोपीचंद ने नार्स संजोकर मुखमल की टोपी मुखमल काकुड़ता गोपीचंद ने जोग संजोयो महलन के मायरे माता का याने खेलो मानो तो माता का और नैनर तो ही ओ भरियायो छाती वाले एक आज लेते रोबेटो जो जो भी होकर कजार माता का नैन सो छूटी जल की धार रे गोपीचंद के ऊपर आग पड़ी है गोपीचंद का सारा शरीर जो ठंडा होता ही गोपीचंद देखे भी है सारा तन के बीच समाय सारा शरीर ऐसा हो गया अक्सी नहीं गोपी चंदी देखे तो माता बैठी बैठी रो रही जल की धार लग रही हरी माता क्यों रो रही है तू जोगरी दया तो नेक ना आई तो तो कर रही तो कुनेक दया नहीं आई की माता आज हीरो तो को महलन में कोई नहीं देखेगा इस सिवाय तो माता बैठी बैठी क्रोध करे तो कैसे गोपी चंद और माता को एक जवाब देकर के और महलन से चलता है और कैसे आगे को पिचन भरता है और कैसे भगवान नाथ गाता है सुपना हो हो जाएगी जाएगी लाल मेरा सुपने हो जाएगी, तेरा इन हाथन की मेहंदी एक दिन सुपन हो जाएगी ही राय इन हाथन की मेहंदी कई दिन सुपना हो येरी माता तो है मैं येरी माता छाते के जुड़े बजर तारे तो चंद yes yeah. ness nice. yeah man. गोपी चंद की माता लगी तक आज जो हीरो है और जो तेरा महल अरे बेटा इन की में सपने हो जाएगी तो हो और तो जो आ गया पंचे नहीं नहीं गया तो जबरे गोपी चंद ने माता को बच्चन सुनायो अरे माता तुमको हाथन से जोगी कर रही और जब भी तेरह में बच्चे भाई हूं ना मैं नहीं डटू और मैं जरूर भी जाऊंगा जो भी हूं नौ दस मास मैंने नौ दस मास गर्म में राख्य हो बेटा तू तो मेरे ओंदे मुख भी झूठो रहे बड़ा मैंने कष्ट कष है बहुत तो है।, है, बेटा। मैंने सुकम पार्टी ऐसे भुगतान और तू जोगी हो जा रहे तो गोपी चंद को भी छाती को बच्ची भरियाई अगले आज माता ने तो इतनी बात की और तू यहां से तो चल रहे माता ना अब तुमको मैं जो की जाओ तो कैसे कि गोपीचंद अब महलन से चलवा की तैयारी करता है और कैसे गोपी चंद को और माता फिर एक समझाती है तो कैसे 打累了 yeah man. बता दे तो मैं तेरह खेण मान लू मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे माता फिर गोपीचंद को भेद देती है